श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें वेदांत की सप्त भूमिकाएं तथा प्रत्येक भूमि में उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति कुंडलनी शक्ति के सुषुमना मार्ग से ऊपर उठते समय प्रत्येक चक्र में क्या क्या दर्शन प्राप्त होते हैं इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे वेदांत में सप्त भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है प्रत्येक भूमि से भिन्न भिन्न प्रकार का दर्शन होता है स्वभावतः ही मन नीचे की तीन भूमिकाओं में उतरता चढ़ता रहता है उस ओर ही उसकी दृष्टि निबद्ध है गुदा लिंग तथा नाभी खाना पहनना तथा रमण इत्यादि में ही वह संलग्न रहता है उन तीन भूमियों को त्याग कर जब वह हृदय पर चढ़ता है तब उसे ज्योति का दर्शन मिलता है किंतु कभी कभी हृदय में पहुँचने पर भी मन पुनः नीचे की तीन भूमि गुदा लिंग तथा नाभि में उतर जाता है हृदय का अतिक्रमण कर जब किसी का मन कंठ में पहुँचता है उस समय उसके लिए ईश्वरीय चर्चा को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के विषयादि की बातें करना संभव नहीं होता है उस स्थिति में मेरी ऐसी दशा होती है थी कि यदि कोई विषयों की चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानो मेरे मस्तक पर कोई लाठी से प्रहार कर रहा है तब मैं पंचवटी भाग जाता था जहां उन चर्चाओं के सुनने की कोई संभावना नहीं रहती विषयी भोगलोलुक व्यक्ति को देखते ही भयभीत होकर मैं छिप जाया करता था आत्मी वर्ग कुएँ के सदृश प्रतीत होते थे ऐसा मालूम होता था मानो वे मुझे घसीट कर कुएँ में डालना चाहते हैं एक बार उसमें गिर जाने पर फिर मेरे लिए उठना संभव न होगा मेरा दम घुट जाया करता था ऐसा प्रतीत होता था कि प्राण निकलने वाले हैं वहाँ से भाग जाने पर तब कहीं मुझे शांति मिलती थी कंठ में पहुँचने पर भी पुनः मन गुदा लिंग तथा नाभि में उतर सकता है इसलिए उस समय भी सावधान रहना पड़ता है तदनंतर कंठ का अतिक्रमण कर जब किसी का मन भावों के मध्य स्थल पर पहुँच जाता है तब उसे पतन की आशंका नहीं रहती उस समय परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर वह समाधिस्थ रहता है उसके तथा सहस्रार के बीच में कांच की तरह एक स्वच्छ आवरण मात्र का व्यवधान है उस समय परमात्मा इतने निकट रहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं उनके साथ मिश्रित हो चुका हूँ एक हो चुका हूँ किंतु उस समय भी एकात्मता नहीं होती है वहाँ से मन यदि कभी उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक उतरता है उससे नीचे नहीं उतर पाता है जीव जीवकोटि के लोग यहाँ से फिर नीचे नहीं उतरते 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के पश्चात वह पर्दा या व्यवधान दूर हो जाता है और उनके साथ वे पूर्णतया एकात्मता को प्राप्त हो जाते हैं सहस्त्रार्थ में परमात्मा के साथ संपूर्ण एकाकार हो जाना ही सप्तम भूमि में उठना है श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार वेद वेदांत योग विज्ञान आदि की बातों को कहते हुए सुनकर कभी कभी हम लोगों में से कोई कोई उनसे पूछ बैठते थे महाराज आपने तो अध्ययन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया फिर ये बातें आपको कैसे विदित हुई अलौकिक स्वभाव संपन्न श्री रामकृष्ण देव को यह अद्भुत प्रश्न सुनकर कभी असंतोष नहीं होता था मुस्कुरा वे कहने लगते मैंने स्वयं अध्ययन नहीं किया है किंतु बहुत कुछ सुना है वे सब बातें मुझे याद है दूसरों से अच्छे अच्छे पंडितों से वेद वेदांत पुराण दर्शनादि मैंने सुना है सुनकर उनके अंदर क्या है यह जान लेने के पश्चात उनको ग्रंथों को डोरी से माला के रूप में गुज मैंने गले में डाल लिया है यह लो तुम्हारा शास्त्र पुराण मुझे शुद्धा भक्ति दो यह कहकर माँ के पाद पद्मों में उन्हें डाल दिया है वेदांत के अद्वैत भाव या भावातीत भाव के संबंध में श्री कृष्ण देव कहा करते थे वह सबसे अंतिम बात है कैसा है जानते हो जैसे बहुत दिनों का पुराना नौकर है मालिक उसके सद्गुणों से संतुष्ट होकर सभी बातों में उस पर विश्वास करता है तथा सब विषयों में उससे परामर्श किया करता है एक दिन वह अत्यंत खुश होकर उसका हाथ पकड़ कर अपनी गद्दी पर बैठाने लगा अत्यंत संकुचित होकर वह कहने लगा आप यह क्या कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं परंतु फिर भी मालिक ने खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा अरे बैठना तू जो है मैं भी वही हूँ तू और मैं एक ही है इस बात को भी ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए हमारे एक मित्र स्वामी तुरानंद जी भगवान श्री राम देव के एक अंतरंग संयासी शिष्य किसी समय वेदांत चर्मचा में विशेष रूप से संलग्न थे श्री देव उस समय विद्यमान थे तथा उनके आकुमार ब्रह्मचर्य भक्ति निष्ठा आदि के लिए उनको विशेष प्यार करते थे वेदांत चर्चा तथा ध्यान भजनादि में निविष्ट हो जाने के फलस्वरूप हमारे वे मित्र जिस प्रकार पहले श्री कृष्ण देव के समीप आया जाया करते थे वैसे बाद में कुछ दिन वे नहीं कर सके श्री रामकृष्ण देव की तीक्ष्ण दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही उक्त मित्र के साथ प्राय आने वाले किसी व्यक्ति को एक दिन दक्षिणेश्वर में अकेला देखकर कर श्री रामकृष्ण देव ने उससे पूछा अरे तुम अकेले कैसे वह नहीं आया उसने उत्तर दिया महाराज आजकल वह वेदांत चर्चा में लगा हुआ है दिन रात पठन तथा विचार विमर्श में निमग्न है अतः समय नष्ट न हो इस भावना से ही संभवतः वह नहीं आया है यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव ने और अधिक कुछ नहीं कहा